नमस्कार मित्रों ये वीडियो जो एक्टिविस्ट है जो दूसरों को राइट टू रिकॉल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर है अल्गोरिदम वर्सेस डिक्लेरेशन यानी कि प्रोसीजर वर्सेस स्टेटमेंट इसके ऊपर कि राइट टू रिकॉल के प्रचार में अलग-अलग एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं वो मुझे अक्सर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 वो declaration है जबकि मेरी जो ये हमारे जो right articles है right to recall rahulmeta.com slash 301.htm पर ये पूरी किताब है इसमें पूरे में procedure draft है, algorithm है कहीं भी नारे तो है नहीं पर declarations भी minimal है एकाद लाइन का कहीं declaration है तो उसके बीचे पूरा एक पेज का procedure draft है जो कि बताता है कि ये declaration कैसे पटवारी, तवसिलदार, collector वगेरा implement कर सकते हैं तो procedure draft हमेशा समझना और समझना मुश्किल होता है क्योंकि declaration तो अंत में एक हवा में किला होता है जिसकी ना कोई design है पस एक ऐसा भावना उसमें भावना हो या ना हो लेकिन � どういうことですか 私たちの2つの2つの2つののののつ2 वो पॉलिटिक्स में वो ऐसे नारे और डिक्लेरेशन होते हैं कि जो कभी-कभी तो implementable ही नहीं होते जैसे कि transaction tax की बात है ये अर्थकृंति वाले जो बोलते रहते हैं वो implementable ही नहीं है वो transaction tax दिखाया तो economy दस दिन में पुरी की पुरी खड़े में बढ़ जाएगी 11 �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 कि वो 2,000 रुपे ली और उस वे credit card लिया, तो मैं पैसा credit card company को दे रहा हूं और credit card company उस वेपारी को पैसा दे रही, यानि minimum 2 transaction तो होगे, क्योंकि मैं credit card company को, credit card company उसको महिने के end में पैसा दे देगी, मुझे उनको पैसा देना होता है 40-45 दिन के अंदर या 20-25 दिन के अंदर, � तो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो जब व्यापारी को पैसा देगी तो इसपे दो परसेंट ट्रांसैक्शन लगेगा और मैं जब क्रेडिट कार्ड कंपनी को टैक्स दूंगा तो वो दो परसेंट तो चार परसेंट तो यही होगया। फिर दूसरा कभी-कभी क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच में भी दो-तीन इंटरमीडिएरी होते हैं क्योंकि व्यापा� या तो 15 दिन के अंदर और credit card company तो minimum 30 दिन के बाद देगी तो उसको bill discounting बोलते है कि credit वो व्यापारी है वो एक lender के पास जागा उसको कहें कि देखो ये credit card company मुझे 30 दिन बाद 1000 रुपया देने वाली है, आप मुझे आज कितना पैसा दे सकते हो तो वो व्यापारी कहेगा चलो और जब वेपारी को credit card company 1000 रुपया देगी तब वो उसको 1000 रुपया चुका देगा। तो transaction 3 कैसे हो गया कि वो वेपारी उस lender के पास गया, lender ने उसको एक मेने का लोन दिया। मतलब कहनेगा मतलब यह है कि credit card transaction पे तो minimum 4% tax लगेगा, 2% वो clear जवाब नहीं दे पाते क्यों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 ジャワーでねきり、ホサクタウ、 では、このように一歩前に一歩前に進むと、今は何をするか分からない。ए क ए क step कि एक तो भाई ये स्टेप से ये प्रॉब्लम होगा तो इसका उपाय क्या है वो स्टेप का उपाय होता है छठे या सातवें स्टेप में जैसे पहले स्टेप में मैं बोला राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर तो एक वैलिड क्वेश्चन आएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 50 60 परसेंट पापुलेशन बांग्लादेशी हो क कि राज्य के 51% citizen किसी एक जीले में right to recall district police commissioner की procedure को चार साल के लिए suspend कर सकते हैं और वहाँ पे, फिर वहाँ पर police commissioner है वो CM appoint करेगा CM के उपर right to recall है यानि मंचब एनर्जिया बुद्ध भरष्ट आदमी जैसा भरष्ट आदमी CM नहीं बनेगा कोई कम खराब या अच्छा आदमी फोर्थ और फिफ्थ क्लास से वैलिड क्वेश्चन आ रहा है उसका जवाब मैंने एइघ्थ और नाइन्थ क्लास में दिया हुआ है तो जब तक वो नाइन्थ क्लास क्लियर नहीं हो जाता तब तक फोर्थ क्लास की साइड इफेक्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है अब ये सारी चीजें डिक्लेरेशन में और लेबल में नहीं आ जाएगी जो � और नहीं इस समस्या का समाधान करने वाला है कि भाई वहाँ पे उस एरिया में बांग्लादेशी मेजॉरिटी हुई छोटे इलाके में तो प्रॉब्लम क्यों होगा जैसे कि एक अरविंद गांधी ने उनकी स्वराज पुस्तक में एक मोहल्ला सभा का कंसेप्ट दिया है कि मोहल्ला सभा वहाँ के सारे डिसीजन लेगी もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一0もう一0もう一0もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう200う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、1う一0もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一0もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一0もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一0もう一度、もう一度、も もしこのような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、このような場合は、 तो उनके मोहल्ले सभा के डिस्क्रिप्शन बहुत आसान है। आसान क्यों हैं क्योंकि वो जितने रियल लाइफ के मुश्किल क्वेश्चन हैं उनको सब में उनको उस साइड में धकेल दिया। तो अब उनका ड्राफ्ट है वो नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखता है, पर वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता। फिर एक मोहल्ला तब उस मोहल्ला सभा को पावर दी, तो वो २० बांग्लादेशी तो चढ़ बैठेंगे, बाकी ३०० को भी मार के भगा देंगे। तो उसका क्या उपाय है? तो उसका क्या उपाय बताया? उन्होंने उसको क्वेश्चन कोई फेंक दिया। आप उनके कोई भी वीडियो को देख लो, तो ये मोहल्ला सभा और बांग्लादेशी के इश्यू को वो क्वेश्चन उसने क्यों पूछा कि मैंने उस एक्टिविस को बोला था कि ये क्वेश्चन पूछना बांग्लादेशों को और एक्टिविस भी अग्री होगा कि ये बांग्लादेशों का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है तो फिर मुझे एक दो दिन बाद फोन करता है कि आप तीस लोगों की मीटिंग हुई थी मैंने ये बांग्लादेशों का क्वेश どういうことですか कि कि एक जिले में यदि पचास साठ सत्तर प्रतिशत बांग्लादेशी है तो उसका उपाय भी मैंने ड्राफ्ट में लिखा तो ऑटोमेटिकली मेरा ड्राफ्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसके लिए ड्राफ्ट समझाने के लिए आपको दो बात करनी पड़ेगी एक तो आप जो एक्टिविस्ट हो उसको बोलो कि भाई आपकी प्रपो आ 私たちは1カ月の draft にの2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2 2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月のの2カ月の2カ月の2カ月のの2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月の2カ月のの2カ月の2カ月のの2カ月の2カ月のの2カ月の2カ月の2カ月の では、これが最後の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの しかし、こに、こに、このように、のように、こののに、のに、このののに、ように、このように、のに、のののここ ポスターが出てくるので、それが大事なことです。もしお話を聞いて the ださい、もしお話を聞いてください、もしお話を聞い r ください、もしお話を聞いてください、もしお話 n 聞いてください、もしお話 e 聞いてください、も i お t を聞いてください、それが大事なことです。a れが大事なことです。それが大事なことです。もしお話を聞いてください、それが大事なことです。もしお話を聞いてください、そ l が大事 a ことです。 では、今日の campaigning method は、このディクラシーを行っている、このスタッフ・スタスタッフの activism は、何を行っているか、何を行っているか、を行るか、何を行を行るか、何を行を行るか、何を行ってているか、何を行っているか、か、何を行っているか、何を行行ってるか、何を行ってい行ってるか、何を行っ行ってい बड़े-बड़े नारे बन सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं, PhD किया जा सकता है, लेकिन उससे आप रत्ती भर का प्रॉब्लम सॉल नहीं कर सकते हो। आपको PhD करना है तो स्वराज जैसी किताबें अच्छी हैं, लेकिन यदि आपको सचमुच प्रॉब्लम सॉल करना है, तो ऐसी किताब ढूंढिए जिसमें प्रपोज गैजेट नोटिफिके� तो इसमें भी आप कभी प्रोग्रामर से बात करोगे और मैनेजर से बात करोगे तो आपको मैनेजर की बात अच्छी चिकनी चुपड़ी लगेगी क्योंकि वो सिर्फ आपको पावरपoint की स्लाइड दिखाएगा प्रोग्रामिंग में दो तरह के लोग मिले एक तरह के जो कि सिर्फ पावरपoint की स्लाइड बनाते हैं गलती से कभी उनको एडिटर दे दिया प्रोग्रामिंग का विजुअल बेसिक का एडिटर हो या सी का एडिटर हो तो बेचारों से दस लाइन लिखने में पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो पावरपoint की स्लाइड बैठे-बैठे एक दिन के अंदर सौ स्लाइड बना लेंगे और वो पावरपoint के स्लाइड बताएगी कि प्रोग्राम उनके कितने बड़े तीर मारता है ये करेगा वो コードエンメカンキャカタエンメカオパワポンキスライドカンカセティアマンロメアコ Microsoft キーワードキーチョエンファイレウォディカルドアウスケバルメアコ Microsoft ワードカパワポンスライドディドウィディカオ Microsoft カパワポンカマクソフトエコキャキャカカカティカ パワーポイントのプレゼンターと EXE のプレゼンターを使ってください。こしように、アルゴリズムが executable を使ってください。 Uh, declaration は、l e は、l o k s w a r a の l a l は、Label は、l a b e は、l a b e は、a b は、l a b は、Label は、Label は、Label は、Label は、Label は、l a l は、あ a b e l は、l a b は、l a た e l は、Label は、Label は、Label は、Label は、Label は、Label は、Label は、Label は、Label l a b e e e a a a a a e l e e a e e a a e b e e a e a a a a a a a